देवी भागवत तीसरा स्कंध भगवान विष्णु बोले प्रकृति देवी को नमस्कार है भगवती विधात्री को निरंतर नमस्कार है जो कल्याण स्वरूपणी हैं मनोरथ पूर्ण करने वाली हैं तथा वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा हैं उन भगवती को बारंबार नमस्कार है जिनका सच्चिदानंदमय विग्रह है जो संसार की उत्पत्ति स्थान है तथा जो सृष्टि स्थिति एवं संहार अनुग्रह एवं तिरुभावरूप पांच कृतियों का विधान करती है उन भगवती भुवनेश्वरी को प्रणाम है सर्वाधिष्ठानमयी भगवती को नमस्कार है माता मैं जान गया यह संपूर्ण संसार तुम्हारे भीतर विराजमान भी है इस जगत की सृष्टि और संहार तुम्ही से होते हैं तुम्हारी ही व्यापक माया इस संसार को सजाती है अब मैंने तुम्हारा पूर्ण परिचय प्राप्त कर लिया है कि तुम अखिल जन्ममयी हो इसमें कोई संदेह नहीं सारा विश्व सत्य और असत में विकार स्वरूप है तुम समय समय पर चेतन पुरुष को इसका विस्तार दिखाया करती हो सोलह एवं सात तत्वों से तुम्हारा विग्रह संपन्न है हमें इंद्रजाल की भांति तुम्हारा साक्षात्कार होता है यह निश्चय है कि तुम मनोरंजन के लिए लीला कर रही हो तुम्हारी शक्ति से वंचित होने पर कोई भी वस्तु अपने रूप में प्रतीत नहीं होती तुम ही अखिल विश्व में व्याप्त होकर विराजमान हो माता बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि यदि तुम्हारी शक्ति अलग हो जाए तो जगत की व्यवस्था करने में पुरुष को सफलता मिलनी असंभव है तुम अपने प्रभाव से संपूर्ण संसार को संतुष्ट करने में सदा संलग्न रहती हो तुम्हारे तेज से सारा जगत उत्पन्न हुआ है देवी प्रलय काल के समय तुम संसार को भक्षण कर लेती हो भगवती तुम्हारे वैभव के चरित्र को कौन जान सकता है माता तुमने मधु कैटभ के चंगुल से हमारी रक्षा की मणिद्वीप आदि विस्तृत लोक दिखलाए इन द्वीपों के आनंद भवन में हमें पहुँचाया और हम करोड़ों उत्तर दृश्य उत्तम दृश्य देखने में सफल हुए भवानी यह सब तुम्हारी ही महान कृपा है माता जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत प्रभाव से अपरिचित हैं तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके तुम्हारे बनाए हुए जितने भुवन हैं तुम्हारे इस शक्ति सम्पन्न नख दर्पण में हमें उनकी झाकी मिली है देवी हमने इस श्लोक में दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे हैं सब में वैसी ही असीम शक्ति थी अन्य लोकों में ये नहीं है देवी तुम्हारे इस फैले हुए अचिंत ऐश्वर्य को हम कैसे जाने माता चरण कमलों में मस्तक झुकाकर मैं तुमसे यही मांगता हूँ कि तुम्हारा यह रूप निरंतर मेरे हृदय में बसा रहे मेरे मुँह से तुम्हारा नाम कीर्तन होता रहे तथा नेत्र तुम्हारे चरण कमलों की झांकी से कभी वंचित न हो आर्ये मेरे प्रति तुम्हारा यह भाव बना रहे कि यह मेरा सेवक है और मैं मन में सदा तुम्हें अपनी स्वामनी माना करूं, माता पुत्र की भांति यह अव्यभिचारिणी धारणा हम दोनों के हृदय में सदा सदा विराजमान रहे जगदम्बा तुम जगत के संपूर्ण प्रपंच को जानती हो क्योंकि सारे ज्ञान की अंतिम सीमा तुम्ही में समाप्त हो गई है मैं तुमसे क्या निवेदन करूं? भवानी जो उचित हो वही करो तुम्हारी इच्छा के अनुकूल ही कार्य होना चाहिए ब्रह्मा शिष्ट करते हैं विष्णु पालन करते हैं और रुद्र संहार करते हैं पर जब तुम्हारी इच्छा से हम में शक्ति उत्पन्न होती है तभी हम इस कार्य के संपादन के अधिकारी होते हैं गिरिराज नंदनी तुम सबकी माता हो जगत का पालन करना और उसे टिकाए रखना तुम्हारा स्वाभाविक कार्य है वरदानी भगवती तुम्हारी शक्ति से संपन्न होने पर ही सूर्य जगत को प्रकाशित करता है तुम शुद्ध स्वरूपा हो यह सारा संसार तुम्ही से उद्भाषित हो रहा है मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं हमारा आविर्भाव और तिरोभाव हुआ करता है केवल तुम ही नित्य हो जगतजन्य हो प्रकृति और सनातनी देवी हो यह निश्चय है कि बुद्धिमान मनुष्यों की बुद्धि और शक्तिशाली जनों की शक्ति तुम्ही हो कीर्ति का और कमला तुम्हारे नाम है तुम शुद्ध स्वरूपा हो कभी तुम्हारा मुख मलिन नहीं होता मुक्ति देना तुम्हारा स्वभाव ही है मर्तलोक में पधारने पर भी तुम सदा विरक्त रहती हो वेदों का मुख्य विषय गायत्री तुम ही हो स्वाहा सुधा भगवती और ओम ये तुम्हारे रूप हैं तुम्हें देवताओं की रक्षा के लिए वेद शास्त्रों का निर्माण किया है परिपूर्ण समुद्र की तरंग के समान संपूर्ण प्राणी अनित्य है ये सभी अजन्मा ब्रह्मा जी के अंश हैं अपना स्वयं कोई स्वार्थ न रहने पर भी उन जीवों का उद्धार करने के लिए ही तुम इस अखिल जगत की रचना करती हो नाट्य दिखलाने वाले नट की भांति तुम ही संसार की सृष्टि और संहार किया करती हो तुम्हारा यह प्रभाव सर्वसाधारण को विदित है देवी तुम महाविद्या स्वरूपनी हो तुम्हारा विग्रह कल्याणमय है तुम संपूर्ण मनोरथ पूर्ण कर देती हो मैं बारम्बार तुम्हारे चरणों में मस्तक झुकाता हूँ